इक्कीस जुलाई 2016 गुरुवार का दिवस है और हर हरियाणा से आपका एक कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है आज वैसे उपस्थिति कम है मुमे सिंह जी बाहर गवर्नमेंट डॉक्टर आए और काफ़ी सारे लोग जो भी में आते हैं आज उपस्थित हैं तो अपने इस अवसर का एक दूसरा फायदा ले सकते हैं इस अवसर पर कुछ मूलभूत बातें अपन जो तो जैसे कितना भी हम रिवाइज करें इसलिए कुछ मूलभूत बातें करते हैं उसके बाद अपन एक दो कार्यक्रमों पर भी चर्चा कर लेंगे तो एक तो आप सबको बधाई कि हमने गुरु पूर्णिमा बारो पर अच्छा कार्यक्रम किया जो सफलता से संपन्न हुआ ठीक से मैनेज हो गया और आज के कार्यक्रम में हम शुरू करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा जो छत्तीस तत्वों से संबंधित है, इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि प्रति विज्ञा के बगैर काश्मीर शिव प्रश्न समझ में नहीं आता प्रति उसका सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रति विज्ञा में हम समझने का प्रयास करते हैं कि शिव ने जब संसार बनाया तो उसके क्या क्या हिस्से थे यानी वो संसार का क्या स्वरूप क्या है स्वरूप जैसे आज पढ़ते हैं कि संसार कितने तरह के जीव जंतु हैं तो हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं कि रीढ़ धारु या स्तन पाई या जमीन पर रहने वाले हैं या पानी पर रहने वाले हैं समुद्र जीवन है और ताजे पानी पर रहने वाले इस तरीके से हम उनका वर्गीकरण करते हैं तो हम अगर ब्रह्मांड को देखें कि यूनिट है जैसे कि कार भी यूनिट होती है कौन भी किसी जैसे इसको किसी एक कि इंस्ट्रूमेंट को भी ले लो तो अपने आप में यूनिट है इसका हर हम लोग कई महत्वपूर्ण है तो इस तरह से हम ब्राह्मण को अगर एक यूनिट पाते हैं तो उसके क्या क्या हिस्से हैं और उन हिस्सों को समझने से हमको इस बात की प्रबल प्रेरणा और समझ मिलती है कि हम किस तरह से वापस शिवत्तता तक प्राप्त कर सकें यानी अगर हम अपने पश्चिन्ों को देखें तो उन पश्चिन्नों को देखते हुए वापस घर का रास्ता घूम जैसे जंगल में अगर हम खो गए तो अपने खुद के पक्ष को देखते हुए हम वापस घर तक पहुँच इसी तरीके से ब्रह्मांड की स्थिति उसका वर्तमान में जो स्वरूप है उसको समझकर और वो स्वरूप किस तरह से उत्पन्न हुआ किस तरह से रक्षित हो रहा है उसको समझकर एक योगी उल्टी निशान में चलते हुए वापस शिव तथा आप सकते शिव ने संसार बनाने के लिए अवतरण किया था इन्हें अपनी सर्वोच्च स्थिति से नीचे उतरे थे तब तो जाकर संसार बनाते योगी उन्हीं पर का उपयोग करते हुए वापस शिव तता की चढ़ाई करते तो इस सब को जानने के लिए छत्तीस तत्वों को समझना बहुत महत्वपूर्ण तो है क्योंकि इनमें भी जब हम आती हैं जिससे पिछली बार एक धारणा आई थी कि क्रोधना एक मुद्रा है क्रोधना एक है महल मुद्रा एक लेडी आना एक करण कीड़ी तो इन मुद्राओं में भी जब तक हम तत्वों को नहीं समझते तब तक, तक इन मुद्राओं का महत्व भी समझ में नहीं आते तो हम यहाँ पर जो अगली बार से एक और जब थोड़ा तो तो सा परिवर्तन जैसे जोशी जी ने सलाह दी थी कि हम इस कार्यक्रम को 45 मिनट का कर दें बजाय एक घंटे के और 15 मिनट के समय में से जो मूल समय अधिक कर वो समय हम प्रश्नोत्तर के रूप में या बातचीत के रूप में जिसमें हम सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने की भागीदारी होगी तो हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे और साथ ही साथ किसी एक धारणा पर हम ध्यान भी करेंगे तो इस सब के लिए अगर हम अंतिम पंद्रह मिनट को छोड़ दें तो कार्यक्रम को हमको शार्क नौ बजे शुरू करना ठीक नौ बजे शुरू करेंगे पंद्रह दस तक तो और उसके बाद में अगले पंद्रह मिनट में दोनों कामों का एक धारणा पर ध्यान और तद कुछ दस से पंद्रह मिनट का प्रश्न उत्तर तो अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि हम ये इसी तरह से इसको संपन्न करना शुरू कर दें उससे फ़र्क यही होगा कि हमारे दिन थोड़ा सा पीरियड लंबा हो जाएगा उससे हमको भी बात तो आज हम सोच रहे हैं कि छत्तीस तक तो पढ़ेंगे ताकि धारणा होकर चक्चा होगी तो आगे और लोग आएंगे तो और फिर से रिपीट करने पड़ेगा इसमें जो पूरा प्रमाण है एक यूनिट जिसको हम कहते हैं तिखाई है इसको ऋषियों ने दो भागों में बांटा है एक है शुद्ध और एक अशुद्ध अध अधवा का मतलब होता है रास्ता अभी हम रास्ते की बात कर रहे हैं कि शिव जिस रास्ते से नीचे उतरा उसी रास्ते से योगी ऊपर चढ़ता चले जाते हैं तो इसमें इस रास्ते के दो हिस्से एक रास्ता है शुद्ध अधवा और बाकी रास्ता है अशुद्ध अधवा यानी अशुद्ध रास्ता और शुद्ध रास्ते दो रास्ते जो शुद्ध रास्ता है उसमें माया का कोई प्रभाव नहीं यानी भ्रम का दो प्रभाव जो अशुद्ध रास्ता है वो इसलिए अशुद्ध है कि उसमें भ्रम प्रबल है जैसे आज हम जहाँ खड़े अशुद्ध अगुवा में खड़े हैं इस जगह पे हम भ्रमण भ्रमित हैं भ्रम प्रबल है यानी हमको करना क्या है हम करते क्या जो है वो दिखता नहीं जो नहीं दिखता वो है जैसे शिव सब जगह है हमको दिखता नहीं और हमको जो दिखता है विक्र है ये अपरिचित है ये परिचित है ये प्रतिस्पर्धी है वो है नहीं वास्तव में सब कुछ शुद्ध है वो हमारी नजर से ओझल है तो सत्य हमारी नजर से ओझल है और असत्य हमारे आंखों पर हामी है ऐसा जहां है वही अशुद्ध तो इन 36 तत्वों में पांच तत्व तो शुद्धाद्वान है और बाकी के इकतीस तत्व शुद्ध रास्ते प्रकट है तो जो तो पांच शुद्ध तत्व है उसमें शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या ये पांच तत्व सबसे पहले आते हैं। ये माया के क्षेत्र से ऊपर है माया की पकड़ के बाहर है और इसलिए ये समय और अंतरिक्ष की सीमा से भी बाहर है शिव और शक्ति इनको हम दो तत्व बोलते हैं लेकिन सचमुच में वो ही एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं एक ही अस्तित्व है शिव और शक्ति का जैसे दीपक और ज्योति का या सूर्य का और धूप का चांद का और चांदनी का शक्कर का और मिठास का जो रिश्ता है वैसा ही शिव और शक्ति का रिश्ता उन दोनों को अलग करना संभव नहीं है किसी भी तरीके से जैसे शकर से मिठास को लगनी कर सकते या तो शकर रहेगी तो मीठी रहेगी या शकर रहेगी ऐसे ही शिव की शक्ति जब शिव पूर्णतः अपने आप में सिमटा होता है वो महेश्वर शिव होता है उस स्थिति में उसे मात्र आनंद का एहसास होता है और इसके सिवा वो ना तो कुछ सोचता है ना कोई करता है कुछ आनंद मात्र आनंद में रहता लेकिन उसके हृदय में जब एक प्रबल इच्छा होती है कि मैं एक संसार बनाऊँ और उससे अपना मनोरंजन करूं। उस परिस्थिति में जो ये इच्छा का जो तो प्रथम बिंदु है जहां उसकी इच्छा आरंभ होती है वहीं से शक्ति का प्रादुर्भाव शुरू हो जाता है और वो शिव की इच्छा शक्ति कहलाती है इसी इच्छा शक्ति को हम दुर्गा चंडी माता आद्या काली त्रिपुर सुंदरी कई नामों से बताते हैं ये सभी नाम उसी इच्छा शक्ति के हैं जो परमेश्वर की इच्छा शक्ति है। इसका और बेहतर नाम स्वतंत्र शक्ति एनर्जी ऑफ एब्सोलिट गिल वहां पर स्वतंत्र का क्या मतलब है ये भी समझ लें एक स्वतंत्रता हमको है कि हमारी मर्जी आई तो यहाँ आए मर्जी आई तो नहीं आए ये भी स्वतंत्रता है लेकिन यह निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं क्योंकि आप कभी कभी अपनी मर्जी के बगर भी जबरदस्ती भी कहीं ले जाया जा आप चाहते हो इधर जाना आपको तो जबरदस्ती उधर ले जाया जा आप कुछ चीज़ को करना चाहते हो कुछ अड़ंगा दे तो वो नहीं कर पाते इसलिए स्वतंत्रता है लेकिन सीमित है हमारे को करने की स्वतंत्रता है पर सीमित है लेकिन परमेश्वर शिव की स्वतंत्रता असीम है एब्सोल्यूट है और कहीं उसमें अड़चन आने की कोई संभावना नहीं है इसलिए कि उसके अलावा शक्ति का और कोई दूसरा स्रोत ही नहीं वो अकेला ही शक्तिमान है उसके सिवा दूसरी कोई शक्ति है नहीं तो जब दूसरी शक्ति है नहीं तो अड़ंगा लगाया हो कोई भी अड़ंदा लगाने के लिए एक विपरीत दिशा में बहने वाली शक्ति चाहिए जैसे आप अगर कहीं काम करना चाहते और कोई काम रोकना चाहते तो विपरीत दिशा में आने वाली शक्ति आपका काम रोक देगी लेकिन जब शक्ति का कोई दूसरा श्रोत है ही नहीं तो फिर अड़ंदा आने की भी कोई संभावना नहीं इस तरह से परमेश्वर शिव ने जब इच्छा की कि मैं विश्व का निर्माण करूँ और उससे अपना मनोरंजन करूँ तो वो आनंद से भर जाते हैं क्यों भर जाता कि ये मेरे क्षमता के भीतर है जैसे अगर आप सोचते हो एक अखबार एक पेपर आया प्रश्न पत्र आया परीक्षा देते हो आपने सारे प्रश्न पढ़े और आनंद से भर जाते हो कि ये तो तीन घंटे का पेपर है लेकिन दो घंटे में भरदार को सब आता है इसमें से कुछ भी समस्या नहीं है इसमें क्योंकि तो कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे पटक जंग कैसी बात है इसलिए वो आनंद से भर गए कि सब मेरे क्षमता के भीतर है तो इस तरह वो जो आनंद उनको जो सबसे पहले आनंद मिला वही परमेश्वर की आनंद शक्ति हम सब मूल स्वभाव शिव का स्वभाव जो शिव का स्वभाव है वही हमारा भी स्वभाव है फ़र्क यह है कि हम माया से आच्छादित हैं और परमेश्वर शिव माया से मुक्त है क्योंकि माया उनकी अनुगामी भी है माया उनकी सहचरी है उन्होंने अपनी माया को ये अधिकार दिया कि मुझे और नीचे उतर जाने दो और मुझ पर राज करो और मेरी आंखें बंद कर दो मुझे कुछ देर के लिए भुला दो कि मैं शिव हूँ वो स्थिति हमारी हम भूले बैठ शिव हम भूले हुए हैं कि हम शिव हों और फिर हम कहते सीखते शिव कैसे तो, तो समुद्र तो एक है बूंदों की कोई जिंदगी हो सकती है क्या लेकिन हर बूंद समुद्र है इसलिए हम अपनी शिवत्ता को भूल गए और उसी को वापस स्मरण करने का नाम है प्रतिविद्या प्रतिविद्या का मतलब है हमको अपनी मूल स्थिति का अपनी ओरिजिनलिटी का या हमारी मूल स्थिति का ज्ञान हो जाए या हमको हमारे स्रोत से जोड़ दिया जाए जो हम दिमाग के रूप से कटे हुए हैं कि हम कौन हैं कहां से आए हैं हमारी स्थिति क्या है हमारे गुण अवगुण क्या हैं वो सब चीज़ें हम भूल गए हैं और उसको वापस विस्फोरण कराने का नाम कर्तव्य किया तो जब उन्होंने परमेश्वर ने चाहा कि मैं संसार बनाऊं तो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को यह अधिकार दिया कि संसार बना इच्छा शक्ति ने जब एक खाका तैयार किया कि अपन ऐसा संसार निर्मित कर सकते क्या होता है जैसे अपन वो हमेशा प्रसिद्ध उदाहरण अपना कविता का हृदय में कविता एक गंड रूप से पैदा होती वो तो कोई स्पष्ट स्वरूप में होता है कि कविता क्योंकि एक हृदय के अंदर जो टीज पैदा होती है एक कविता का बीजारोपण होता है वो टीज किसी भी देश के व्यक्ति में कोई भी मातृभाषा का व्यक्ति हो उसके हृदय में उस टीज की कोई भाषा नहीं होती दर्द का कोई लैंग्वेज भी किस बिना लैंग्वेज के बिना भाषा के होता है तो उस स्थिति में उन्होंने एक खाका तैयार किया कि मेरे को विश्व बनाना है निर्णय लिया वो स्थिति है सदाशिव जब शिव शक्ति से नीचे उतरे सदाशिव नीचे क्यों उतरे क्योंकि तो वो परम आनंदमय थे अब उन्होंने एक प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया और जैसे ही कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेता उसका आनंद कम होता प्रतीत होने लगता है क्योंकि आप बहुत मस्ती में हो और आप नई दुकान खोल लो तो आपकी मस्ती कम तो पड़ जाएगी क्योंकि उस समय आपकी नई जिम्मेदारियां, नए काम नई व्यस्तता उसके बीच में आनंद कमज़ोर पड़ता जाए ऐसे वो जिसका आनंद थोड़ा सा मध्यम पड़ जाता है वो हृदय में एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं कि मेरे को एक ब्रह्मांड बनाना है और मन के अंदर एक बिल्डा बड्डा से एक आइडिया आ जाती है कि मेरे को इस तरीके का ड्रह्मांड बन सकता है वो स्थिति सदा शुल्क अब वो क्या होता है उसके बाद में एक क्लियर कट आइडिया बना लेते हैं कि गणित के नियम ये रहेंगे जूला के ये नियम रहेंगे बॉटने के नियम रहेंगे दो, दो चार माल पाई का माल इतना रहेगा दुनिया के हर इस का रंग कैसा रहेगा सूर्य कैसा रहेगा उसकी उम्र कितनी रहेगी उन्होंने अपने हृदय में उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया कि संसार कैसे बना वो स्थिति है ईश्वर जब उन्होंने हृदय के अंदर निर्णय लिया कि मेरे को बनाना है और इस तरीके से बनाना अब उन्होंने वो सारा प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया किसे बनाया अपने आप से क्योंकि तो वहाँ पर कोई तो मटेरियल कॉज नहीं था कि सीमेंट बुलवा लो कि लोहा बुलवा लो कारीगर लगवा दो उन्होंने अपने आप को विश्व के रूप में परिणित किया अपने आप को जब उन्होंने विश्व के रूप में परिणित किया तो वही सीमेंट थे खुद वही लोहा थे वही कारिगर थे यहाँ पर कोई भिन्नता नहीं थी मटेरियल फॉर्ज भी वही थे और इफिशियंट फॉज भी वही थे निमित्त कारण में वही थे उत्पादन कारण भी हुई थी इस तरह उन्होंने संसार का निर्माण किया उन्होंने जीव जंतु भिन्न भिन्न किस्म समझे बनाए लेकिन किसी भी जीव जंतु में कोई हलचल नहीं है सभी जीव जंतु बहुत सारे बना दिए उन्होंने एक शिव के अनेक शिव हो गए लेकिन किसी भी शिव में कोई हलचल नहीं कि सब शांत बैठे हुए आनंदित आनंदित शिव जैसे मूल स्वभाव में आनंदित होता है और उसको कोई कर्तव्य तो होता नहीं कि आज मेरे को यह धंधा करना है तो मेरा पेड़ भरा क्योंकि उसके लिए न तो भूख ना प्लास है न किसी चीज़ को पाने की कामना है क्योंकि उसके दूसरे उसके सिवा कुछ चाहिए नहीं तो पाएगा क्या कामना हमको तब होती जब हम चाहते कि ये हमको मिले और हमारे पास नहीं है जब उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में जो कुछ नहीं है क्यों खुद ही तो है और खुद के सिवा कुछ नहीं है। तो उसके लिए कोई कर्तव्य शून्यता कोई कर्तव्य शेष नहीं इसलिए जितने शिव बनाए छोटे छोटे छोटे एडिशन बनाए शिव वो सबके साथ जैसे बिना बैटरी के मोबाइल थे सबके सब बिल्कुल सब चुपचाप बैठे किसी भी तरीके से उनमें कोई हलचल नहीं थी तब शिवक समझ आया कि हलचल तो तब होगी जब ये आपस में एक दूसरे को भिन्न समझेंगे ये ये समझेगा ये अलग है ये समझेगा ये अलग अभी तो सब ध्यान रहे हैं शिवजी और हमारा हमारे जैसे मतलब महाभा हो गया है इस तरीके से बहुत सारे हो गए थे तो क्या हम तो सब देखिए एक, एक मैं आपकी नज़र से देख सकता हूँ आप उसकी नज़र से देख सकते अभी संदर्भ पर से एक याद आया कि एक शिवदृष्टि नाम का एक ग्रंथ है जो सोमानंद जी ने लिखा था आप करीब करीब अपराध है उसके कुछ श्लोक लोगों के कहीं ना कहीं उदरत किए हुए मिल जाते हैं वो मूल ग्रंथ अब मिलता वो कम से कम डेढ़ साल पुराना ग्रंथ है लेकिन अब अपराध उसमें उन्होंने लिखा था कि मटकी मेरी नज़र से देखती है और मैं मटकी की नज़र से देखता हूँ शिव मेरी नज़र से देखते हैं और मैं शिव की नज़र से देखता हूँ एक श्लोक था और ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध था और बड़ा गहरा मतलब वाला है उन्होंने कहना पड़ता है कि जितने जड़ और चेतन और परमेश्वर इन तीनों में फर्क नहीं चेतन परमेश्वर इन सबके भीतर एक ही चेतना एक ही चैतन्य भिन्न भिन्न रूप से भाषित हो रहा है तो जब उन्होंने देखा कि सब कुछ में कोई हलचल नहीं है तो इस हलचल पैदा करने के लिए उन्होंने अपनी जो स्वतंत्र शक्ति थी उस स्वतंत्र शक्ति को अधिकार दिया कि मुझे अन्दा कर दे मेरे आँख पर पट्टे बांध क्योंकि जब तक मुझे दिखेगा कि मैं ही हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते वो भी कुछ नहीं करेगा कितने भी मेरे प्रतिरूप बना दूंगा सब सब शिव आनंद मांगने बैठे रहेंगे चुपचाप क्योंकि किसी को कुछ सरोकार नहीं ना है न भूख है न प्यास है न इच्छा है न कामना है और हर कोई आनंद में मग्न है उन्होंने जितने शिव के संस्करण छोटे छोटे बनाए वो सभी संस्करण सभी संस्करण अपने आप में अपने आप को पूर्ण समझते हुए शांत चित्त बैठे रहे हर कोई जो नया बनाया हुई नई कृति थी इंसान हो चिड़िया हो सब कुछ बन गए लेकिन किसी में कोई हलचल नहीं सभी बिना हलचल के शांत चित्त कारण कि हर कोई अपने आप को तृप्त कृप्त करते जाते मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं तब शिव ने अपने स्वातंत्र शक्ति से माया नाम की एक शक्ति का जन्म दिया वो माया नाम की शक्ति एक बादल की तरह छा गई और उस बादल ने शिव के प्रकाश को ऊपर ही रोक दिया अब उसके नीचे जो थे वो सब परमेश्वर के प्रकाश से विलग तो नहीं ही नहीं सकते लेकिन उनके आंखों में ऐसा दिखने लगा उनकी दृष्टि में उनके बोध में दिखने लगा कि हम छोटे से हम में कोई करने की बहुत बड़ी ताकत नहीं है और जो मेरे सामने बैठा है शायद मेरे को खा तो नहीं जाएगा ये मेरे को डराएगा तो नहीं मैं बैठा हूँ मेरे को भगा तो नहीं देगा इस तरीके से प्रतिस्पर्धा वमनस घृणा ये सब शुरू हो गए क्योंकि जैसे ही माया आई माया को छाने के बाद में हमको मित्र प्रतिस्पर्धी सभी दिखाई देने लगे और साथ ही माया ने अपने पांच जाल डाले ये बड़ा रोचक वृतांत है कि ये जो पांच जाल हैं या कंचुक हैं या लिमिटिंग फैक्टर है ये पांच ये फर्क हैं भगवान में और हमें शिव में और जीव में ये पांच परिवर्तन है पांच फर्क और वो पांच शिव की माया शक्ति के पांच कंचुक ये कौन कौन से पांच कंचुक थे इनको भी हम तत्व की श्रेणी में लेते हैं इनको भी एक एक तत्व मानते माया अपने आप में छठा तत्व है जो अशुद्ध अधवा का आरम्भ है शुद्ध अदवा में तो ये पांच थे अपने अभी बात हो गई शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या शुद्ध विद्या वो इस तरह है जहाँ सब कुछ बन गया लेकिन कोई हिलने डुलने वो राजी नहीं है हर कोई जानता है कि मैं शिव हूँ ये शुद्ध विद्या है यानी हर जीव के जेहन में ये बात तय थी कि मैं तो शिव हूँ इसलिए मुझे ना भोग है न प्यार है न मरने का डर है न कोई प्रतिस्पर्धा है न कोई रिशा है और मुझे कोई कामना भी नहीं तो उस स्तर तक जीव बना भी तो निष्क्रिय था क्योंकि उसको शुद्ध विद्या प्राप्त थी अब क्या होता है यही जो शिव है वो जानता है कि मैं ही सब कुछ शक्ति आनंद का नाम है परमेश्वर का आनंद सदा है सदाशिव वो स्थिति है शिव की जब वो अपने आनंद से थोड़ा सा नीचे उतर आए कि मुझे एक प्रोजेक्ट हाथ मिलेगा हमें संसार बनाना है फिर वो जानता है अहम इदम जो सदाशिव का जो विमर्श विमर्श है हम अपने आप को जिस रूप में जानते हैं जैसे आप संसारिक रूप से मैं जानूंगा तो मैं कहूंगा हाँ मैं डॉक्टर हूँ मेरा नाम ये है मैं मेरी उम्र इतनी है मैं फलाने जगह का रहने वाला हूँ ये मेरा विमर्श जिस रूप में मैं अपने आप को पहचानता तो शिव अपने आप को समग्रता के रूप में पहचानता लेकिन सदा शिव कैसे पहचानते हैं अहम इदम यानी मैंने जो बनाया है मेरे मन के अंदर मेरे अस्तित्व के अंदर संसार का एक खाका वो मैं ही हूँ ईश्वर स्तर पर और नीचे उतर आता है वो संसार का प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है तो उस समय वो सारा प्रोजेक्ट बन जाता है तब भी वो बोलता है इदम अहम है ना ये सब कुछ बन गया लेकिन अभी ये मैं ही हूँ क्योंकि यहाँ विद्या तो गलत हुई नहीं है अभी तक माया का को कोई प्रभाव नहीं था उसके बाद सब कुछ संसार एक्चुअल में बन गया जीव जल बन गया लेकिन तब तक भी माया का को कोई प्रभाव नहीं था इसलिए वो हर जीव कहता था शिवो हम मैं ही तो उस समय उसके लिए कोई कर्तव्य श्रेष्ठ नहीं था तो इस स्तर तक का विमर्श शुद्ध विमर्श है और जो विमर्श करने वाला है यानी जो अपने आप को जानने वाला है विष्णु ने उसके भी नाम दिए शुद्ध विद्या का जो विमर्श करने वाला उसको बोलते मंत्र जो ईश्वर है मंत्रेश्वर सदाशिव को बोलते मंत्र महेश्वर और फिर ऊपर वक्त तो बैठा ही महेश्वर इस तरह महेश्वर मंत्र महेश्वर मंत्र इस तरह से क्रमशः वो अवतरित होता था आप जब हलचल नहीं आए खेल में मजा नहीं आया खेल में मजा क्यों नहीं आया अभी अपन ब्रिज खोलने बैठे और सबके पत्ते खुले खुल्ले तो खेल में क्या मजा आएगा सब तो दिख रहा है सामने वाले क्या खेल का मजा लेना है तो वह एक पर्दा जरूरी मेरे को नहीं दिखे कि आपके हाथ में क्या है आपको नहीं दिखे कि मेरे हाथ में क्या है तब तो खेलेंगे वरना खेल किस बात का सब कुछ दिखेगा जहां पर कि छुपाव दुराव नहीं है वहां पर हमको खेल का कोई आनंद नहीं आ सकता इसलिए माया जब अवतरित हुई तो माया ने अपने पांच जाल डाले या पाँच पट्टियों से आपके अस्तित्व को बांध दिया वो पाँच पट्टियाँ थी कला विद्या राग काल और नियति ये फंडामेंटल बात है काश्मी शिव दर्शन की कि कला विद्या राग काल और नियति ये पाँच माया के हथियार हैं इन पाँच हथियारों से उसने शिव को जीव बना दिया हम उन पाँच हथियारों से अहत शिव शिव हैं लेकिन उन पांच हथियारों के कब्जे में वो क्या है वो हथियार कला यानी शिव जो चाहे कर सकते उसके पास स्वतंत्र है करने का हम भी चाहे वो कर सकते हैं लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। जैसे आप चाहे तो आश्रम में आ जाओ आप चाहे तो नहीं आ लेकिन ये स्वतंत्रता एब्सॉलट नहीं कई बार आप चाहोगे तो भी नहीं आ पाओगे और कई बार अनचाहे आ जाओगे आप चाहोगे पत्थर को फेंकना कि दस किलोमीटर फेंक दो आप नहीं फेंक पाओगे क्योंकि करने की क्षमता है क्योंकि शुरू है इसलिए क्षमता शून्य तो नहीं हो सकती लेकिन वो क्षमता अत्यंत सीमित होगी तो करने की क्षमता जब सीमित हो जाती है उसको बोलते हैं कला ये प्रकार की लिमिटिंग फैक्टर है या एक प्रकार का आपके ऊपर हमला है शिव को उन्होंने सीमित कर दिया कि नहीं अब तो सब कुछ नहीं कर सकते बस एक थोड़ा सा कर सकते इतनी से स्वतंत्रता दे देवी जैसे राज, राजा का राजपाट छीन लिया लेकिन उसको तो मकान में रोटी खाने की व्यवस्था कर दी लेकिन अब तुम राजा नहीं रह गए बस इस मकान में रहो और रोज खाना मिल जाएगा इस तरीके से शिव जो पूरा ब्रह्मांड का सम्राट था उसको उन्होंने छोटा सा जीव बना दिया और की क्षमता सीमित हो गई दूसरा कंचुक दूसरा जो हमला या शस्त्र था वो था विद्या विद्या के द्वारा उसकी ज्ञान को सीमित कर दिया गया क्योंकि शिव को ज्ञान के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके ज्ञान को हम अक्रम ज्ञान बोलते हैं यानी उसको आगे से पीछे ऊपर से नीचे दाएं से बाएं भूत से भविष्य सारा ज्ञान समग्र तर से एक साथ क्योंकि भूत उसके अंदर भविष्य उसके अंदर दूर उसके अंदर पास उसके अंदर क्योंकि दूर दूरपास बहुत भविष्य दाएं बाएं उन पर नीचे उसी में तो निकला है इसलिए उसके लिए जो कुछ ज्ञान था वो समस्त समग्र ज्ञान उसके सारे ज्ञान का एक साथ ज्ञानी था वो तो इसलिए उसको अक्रम ज्ञानी मिलता बिना क्रम के उसने हमको ज्ञान की एक छोटी सी हिस्से हमको देते छोटा सा हिस्सा हमको दे दिया अब हम जानते हैं हम कौन है लेकिन हमारा परम सत्य नहीं जानते हम जानते हैं कि क्या हुआ था पर हम ये नहीं जानते कि क्या होगा हम देखते हैं कि हमारे आगे क्या है लेकिन क्या हमारे पीछे है हमको नहीं पता इसलिए हमारा ज्ञान सब तरफ से काट दिया गया और हम बहुत सीमित मात्रा में ज्ञानी हो गए तो हमारा ज्ञान एक सीमा में बांध दिया गया इसलिए पहला शस्त्र था कला दूसरा विद्या ना जानने की क्षमता को सीमित कर दिया गया लिमिटेशन इन नॉलेज पहले था लिमिटेशन इन एक्शन दूसरा था लिमिटेशन इन नॉलेज यानी ना करने की क्षमता सीमित तीसरा राग। राग में क्या हुआ कुछ शिव कोई राज नहीं है निर्मोही थे क्यों क्योंकि मोह करने के लिए कोई और तो चाहिए जिससे हम मोह करें शिव के सिवा जब कोई नहीं था तो मोह किससे करें? फिर राग का मतलब होता है कि हम किसी कमी को भरना चाहते हैं कमी को पूरी करना चाहते हैं। लेकिन कमी तो हो तब तो पूरी करेंगे तो विद्या तो विद्या के बाद जो राग आई उस राग ने माया के राग ने तो वो कमी पैदा करी हमको सतत अतृप्ति के भाव से भर दिया हमको ये लगने लगा कि हम परिपूर्ण है और अगर हम गहराई से चिंतन करें तो पूरे इंसान का जन्म से मरने तक का काम खाली तृप्ति प्राप्त करना है लगातार तृप्ति की कोशिश करता है धन से कभी तृप्त नहीं होता भोग से तृप्त नहीं होता भोजन से तृप्त नहीं होता कितनी भी धन हो जाए वो अभी तृप्ति का तृप्त बना रहता है और भागते रहते ये सतत अतृप्ति ही आपको केंद्र से दूर ले जाती है क्योंकि माया का काम है संसार को बनाया रखें जैसे ही माया का पर्दा हटेगा तो सब फिर वैसे ही बैठ जाएंगे बिना बैठे के मोबाइल की तरह चुपचाप शांत आनंदित हमको कुछ नहीं करना है लेकिन जब संसार का खेल चलाना है तो ये आनंदित बैठने वाला काम नहीं है भाग दौड़ करने वाला है रिश्ता करने वाला लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा प्रेम मोहब्बत करना पड़ेगा कि ये सबके लिए अतृप्ति का भाव जरूरी है तो वो अतृप्ति का भाव मनुष्य के हृदय में स्थाई रूप से भरने का काम करने के राग ने तो कला करने की क्षमता सीमित कर दी विद्या जानने की क्षमता सीमित कर दी और राग ने शिव की तृप्ति को सीमित कर दिया और अतृप्त बना दिया उसकी तृप्ति को अतृप्ति में बदल दिया वो रागी हो गया अब मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए और वो जितना मिलता वो उसको पीछे रख के फिर खड़ा हो जाता हाथ मुझे वो चाहिए क्योंकि उसकी प्राप्त करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं है कितना में मिल जाता है उसके बाद फिर और प्राप्त करना चाहते अब चौथा अस्त्र था काल चौथा अस्त्र, अस्त्र था काल काल का मतलब परमेश्वर को हम अकाल बोलते हैं या महाकाल बोलते हैं इसलिए बोलते हैं कि वो काल या समय उन्होंने अपने आप को समय में बदलाया ना समय से परे है क्योंकि सबसे पहली घटना उसको अपन किसी दिन स्पष्ट क्वांटम फिजिक्स की भाषा में बात करेंगे कि पहली घटना के घटने के समय अंतरिक्ष बना तभी समय बना और अंतरिक्ष और समय एक दूसरे के ऊपर रह नहीं सकते लेकिन घटना घटी है तो उसका दर्शक होना जरूरी है उसका दर्शक था इसलिए बस उस घटना के पहले उपलब्ध था इसलिए वो अकाल कह रहा था वो समय से परे है वो भूत भविष्य वर्तमान उसके कोई बंधन कारक नहीं है हम चाहें भी तो पाँच मिनट पहले भी गलती को नहीं सुधार सकते अगर हमने बटन बंदूक का घोड़ा दबा दिया और हम चाहें भी तो उस बंदूक की गोली को वापस अंदर नहीं फीक सकते क्योंकि हमने हमने बोल दी कोई बात गलत बोल दी तो वह अपना कर्म फल बन गई गलत बोल दी मतलब बंदूक की गोली निकलती अब हम इसको वापस तो फीच सकते इस तरह से हमारा भूत भविष्य पर से अधिकार समाप्त तो हो गया हम काल के बंधन में आ गए मात्र वर्तमान काल में टाक दिए गए और वर्तमान काल में ही आप एक सीमित स्थायी गति से भविष्य की ओर बढ़ रहे हो भूत पर हमारा कोई अधिकार नहीं भविष्य के प्रति अंधकार कल क्या चित्र सुबह आएगा उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं पक्का हमको कुछ नहीं मांग कल सुबह क्या होगा इसलिए हम काल के बंधन में आ गए इसलिए महाकाल से काल के गुलाम बन गए तो ये हमारी चौथी सीमांकन थी चौथा फर्क था जो शिव से आया कला विद्या रात काल और पांच आया नियति हम अंतरिक्ष में बांध दे गए शिव को अंतरिक्ष में नहीं मान सकते क्योंकि जो, जो कुछ है वो शिव ही है तभी तो वो बोलते हैं उत्पम में वो बिना पैर के भी तेजी से दौड़ने वाले के पहले दौड़ जाता है कितने तो भी दौड़ के पहुँचो तो मालूम पड़ेगा कि ब्रह्मा तो पहले ही वहाँ बैठा हुआ हम कितनी भी जोर से जाएं कि उससे दूर चले जाएं हम उससे दूर जा नहीं सकते कि हम जहाँ जाते हैं वो पहले बैठा हुआ मिलता है इसलिए वो अपने आप को जब उसने विश्व में प्रमाण में बदला है तो उसके बाहर जाना तो संभव हम उसके अंदर ही उधर में रहेंगे उससे बाहर तो जा ही नहीं सकते लेकिन हम ये समझते हैं कि हम इस चमड़ी के अंदर ही सीमित और ये समझ नियति में है। हम इस शरीर के अंदर सीमित हैं और ये शरीर ही है हम हैं और इसलिए इस शरीर के कर्मों के जिम्मेदार भी हम हैं क्योंकि शरीर में अच्छा काम किया तो सुख हम भोगेंगे तो फिर दुख भी तुम भोग और सुख तो और दुख तुम भोगोगे तो नई नई वासनाएं नए नए कर्म पैदा होंगे और उनको भोगने के लिए नए नए शरीर आपको लेना पड़ेगा इसलिए शरीर की सीमा है आपकी तृप्ति की तो कोई सीमा ही नहीं लगातार अतृप्त तो हो इसलिए शरीर पर शरीर धारण करते चले जाते हैं इस श्रृंखला से अब हम कैसे बाहर आए ये पांच हमने और कंचु पढ़ लिए अब तत्वों की संख्या कितनी होगी पांच तो शुद्ध विद्या शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या ये शुद्ध अधवा था पाँच माया छठा तत्व तो कला विद्या राग काल नीति जो माया के औजात शस्त्र ये अन्य पांच तत्व इस तरीके से सब ग्यारह तत्व हो गए ऐसे छत्तीस तत्व हैं अब आग इसके आगे बढ़ते हैं अब जब वो भेद कर दिया आप अलग महल आप अलग तो अभी तक तो एक ही थे तो हमने कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं जब तक आपकी एक ही दुकान होगी तो टेलीफोन थोड़ी लगाओगे कि बात करना है तो सामने बैठ के बात करो ना टेलीफोन की क्या जरूरत? लेकिन अगर आपके 10 ब्रांच हो गए हैं तो फिर निश्चित कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी ऐसे ही जब जीव में भिन्नता आ गई तुम तो अलग मैं अलग तो हमारे बीच में इंटरेक्शन की जरूरत पड़ रही अलग हो रही है मटकी अलग मैं अलग हो रही है सूर्य अलग चंद्रमा अलग हमने सबको अपना अपना नाम दे दिया और हम अपने आप को इन सब से अलग करके खड़े हैं। ये वो समझ थी जिसके आधार पर न्यूटन का भौतिक शास्त्र ने जन्म लिया और यही कारण था कि परम सत्य के प्रकाश में वो भौतिक शास्त्र चरमरा गया। क्योंकि वो समझ अशुद्ध की समझ थी जिसमें न्यूटन का भौतिक शास्त्र पैदा हुआ था और अब जो भौतिक शास्त्र के आगे रिलेटिविटी क्वांटम फिजिक्स ये पैदा हुआ ये वास्तव में शुद्ध अधवा की दिशा में जा रहा है इसलिए उसमें उस भौतिक शास्त्र का खंडन कर दिया तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की जरूरत होगी भिन्नता की, तो कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पर कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय तन्मात्राएँ और इन शरीरों को रूप देने के लिए पंच महाभूत ऐसी चार की जोड़ियाँ पंच महाभूत सबसे पहले बने जिनके आधार पर शरीरों का निर्माण हो लेकिन इन पंच महाभूतों को बनने के भी पहले उन चीज़ों का निर्माण हो गया जो इन पंच महाभूतों में विराजित होंगे अब इसको इस तरीके से समझें कि सबसे पहले बनी ज्ञानेंद्रियां ज्ञानेन्द्रिया यानी आँख कान नाक त्वचा और रसेंद्रियां यानि स्वाद लेने वाली जवान ये पाँच इंद्रियों से हम अपने परिवेश का आस्वादन करते हैं हम देखते हैं हम छूते हैं सुनते हैं चखते हैं या सुनते हैं इन पाँच क्रियाओं के द्वारा हम इंट्रैक्शन करते हैं अपने आसपास के पत्र अब इंटरेक्शन इसलिए जरूरी है कि हम संसार हमसे भिन्न हो गए इसलिए इंटरेक्शन चालू होगी आप कान के लिए बना शब्द क्योंकि शब्द होगा तब तो कान में घुसेगा तब तो वो कोई जानकारी लेके आएगा तो कान के लिए बना शब्द चमड़े के लिए बना स्पर्श आंख के लिए बना रूप नाक के लिए बनी गं और जबान के लिए बना स्वाद रस स्वार तो शब स्पर्श रूप रस गंध ये पांच तनमात्राएं कहलाती पांच तन्मात्राएं काय के लिए बनी पांच ज्ञानेन्द्रियों के लिए बनी और हम जब कुछ करेंगे तो हमको प्रतिफल मिलेगा ये एक का नियम था कि हम कुछ करेंगे अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा बुरा करेंगे बुरा मिलेगा और इसके बीच में उसने एक बारीक लाइन और रखी कि इन सब के बीच में खड़े रहेंगे तो शिव तक आकर रास्ता मिल जाएगा इधर अच्छा अच्छा इधर बुरा बुरा कर और दोनों के बीच में एक पगडंडी बना दी जो शिव तक जाती है उन्होंने माया को अपने ऊपर आच्छादित होने दिया उसके बावजूद एक रास्ता अपने लिए खुला छोड़ दिया कि जब वो चाहे उस पगडंडी से वापस अपने शिवत्तर तक तो जा सकते ये बहुत रोचक तथ्य है बहुत ही ज्यादा रोमांचक जिसको हम अगर समझें तो हृदय रोमांचित हो जाता है कि उन्होंने हमको कर्मेंद्रिया बनाई और कर्मेंद्रिय बनाने के साथ में दो तरह के कर्म बना दिया है शुभकर्म और अशुभ कर्म लेकिन इन दोनों के बीच में खुद का रास्ता बना लगा शुभकर्मी भी कभी मुक्त नहीं हो सकता अशुभ कर्मी भी कभी मुक्त नहीं हो सकता लेकिन वो निष्काम कर्मी है मुक्त हो सकते जो बीच का रास्ते पर खड़ा है निष्काम कर्मी वो मुक्त हो तो उस कर्म को करने के लिए पांच कर्मेंद्रिय बने वो पांच कर्मेंद्रिय क्या अति हस्त सबसे बड़ी कर्मेंद्रिय जो हम संसार में इसके द्वारा कुछ करते हम चलते हैं हस्त तीसरा है जिसको हम बोलते हैं हस्तपाद बोलते ये जो है भी है और भी और भी जब वो स्वाद लेती तो हो है कुछ बोलती है तो कर्मेंद्रीय हो जाती तो हस्तपाद जीवा नेत्र हस्तपाद जीवा पायो और इसके द्वारा वायु के द्वारा हम उत्सर्जन करते हैं मलमूत्र का उत्सर्जन करते हैं और उपस्थ के द्वारा हम अपने प्रजनन करते हैं जो है हमारी अपनी जो वंश है उसको हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि संसार का खेल चलता रहे जब तक शिव में चाहे तब तक चलता रहे तो चलते रहने के लिए उस खेल का जारी रहना जरूरी तो ये जाहिर ऐसे रहता है वही शिव की आनंद शक्ति है वही इस खेल को जारी रखते वही प्रजनन करते है। वही अपनी प्रोजे में आगे बढ़ाती है वही अपना वंश आगे तो ये पांच इनको सबको रहने के कर्मेंद्रियों जाना चाहिए कि हम रहें तब इनको रहने के लिए पांच महाभूतों का निर्माण ये पांच महाभूत क्या है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इसमें सबसे ठोस है पृथ्वी उससे कम ठोस है जल उससे कम ठोस है वायु उससे कम ठोस है अग्नि और सबसे विरल आकाश इस क्रम में शायद मैं आपको अग्नि से भी विरल वायु है और वायु से भी विरल आकाश तो अब इसमें पाँच में पाँच मात्राओं में अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया पृथ्वी में गंध ने जल में स्वाद स्वाद में अपना स्थान जल में रखा रूप ने अग्नि में अपना स्थान रखा आज भी अगर प्रकाशित होती है अग्नि उसी में हमको रूप दिखाई देता है तो गंध ने पृथ्वी में रस ने जल में रूप ने अग्नि में स्पर्श ने वायु में अपना स्थान बनाया और शब्द ने अंतरिक्ष यानी स्पेस इस, इस तरह से शब्द स्पर्श रूप रस, गंध, क्रमशः अंतरिक्ष यानी आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी में समाहित होता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध शब्द सबसे विरल आकाश में स्पर्श उससे कम विरल यानी उससे कुछ स्थूल वायु में रूप उससे कुछ स्थूल अग्नि में समाया और रस जल में और गंध पृथ्वी में समाया इस तरीके से उनको रहने के पांच स्थान मिल गए तो पांच महाभूतों में पांच तन्मात्राएं समाज और पांच ज्ञानेंद्रियां उनके संपर्क में आने लगी उन ज्ञानेंद्रियों से हमको उस पंच महाभूतों का ज्ञान होता है आसपास क्या हो रहा है ये सब कुछ हम इन पांच ज्ञानेंद्रियों से पकड़ पाए ये हमारी हो गई लालन पालन इंसान का और एक चीज़ जो रह गई वो चीज़ थी कि कैर मु हमको स्वतंत्रता दे दी करो जैसा चाहो वैसा करो और जब करो तो उसका ऑटो फीडबैक कि जो करो उसके अनुसार आप उसको सहन करो आप किसी को एक सुई चुबाओ और तैयार हो जाओ खुद भी दर्द सहने के लिए किसी का धन चुरा लो और तैयार हो जाओ सहने के लिए कि आप तुम्हारा भी धन चुरा लिया जाएंगे किसी के कान में अपशब्द डालो उसका दिल दुखा दो और तैयार रहो कि तुमको भी वो अपशब्द सहना पड़े यही रिसिप्रोकेलिटी का नियम है यही एक साधारण सा नियम है कर्म फल का कर्म फल में इतना सीधा सा गणित नहीं है कि आपने एक सुई चुबा और आपको पदले में एक सुई ही चुबेगी इसको गुरुदेव बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस काव्यात्मक न्याय तुमने किसी को सुई चुभाई आपको लगेगा मामूली सा दर्द हुआ, पर वास्तव में उसका दर्द का एहसास कितना था यह तुम्हें नहीं मालूम। उस वक्त उसके लिए वो दर्द कितना महत्वपूर्ण था कितना गहरा था ये तुमको नहीं मालूम तुमको वो समय के साथ लगने वाले सूत समेत वापस मिले और ऐसे ही शुभकर्म भी है छोटा सा शुभकर्म आपको बहुत ज़्यादा आनंद देगा बाद में लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इन दोनों से रास्ता नहीं जाता मोक्ष परमेश्वर का रास्ता दोनों के बीच में न शुभकर्म से जाता है ना दुष्कर्म से जाता है अब हम कहेंगे कर्म से कैसे बच सकते कर्म से बचना संभव नहीं क्योंकि खाएंगे पिएंगे उठेंगे बैठेंगे कर्म तो होते जाएंगे वहां पर हमको गीता जी ने भगवान कृष्ण का उपदेश याद आ जाता है कि हम सब कर्म करते हैं जो हमारी ड्यूटी है और उसको भगवान का काम करके उसी को अर्पण कर दिया मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं कि मैंने कुछ किया अच्छा किया तो तेरा बुरा पे तो तेरा मेरे मेरी सब की ड्यूटी अगर मैं जल्लाद के रूप में पैदा हुआ और रोज़ फांसी पे चढ़ाने के लोगों को तो चढ़ाऊँगा लेकिन उससे मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं मुझे तैरो फांसी की सजा दी ये क्योंकि उस वक्त वो के वो जिसे कभी भी नहीं दबता और वही मोक्ष का रास्ता है यही बात कृष्ण को कृष्ण को समझानी पड़ी थी अर्जुन जी क्या समझाया था कि तुम इन सबको मारो तुमको कुछ नहीं होगा तुम किसी फल में नहीं बंदोगे क्यों नहीं बंदोगे क्योंकि तुम अपनी नैसर्गिक कर्तव्य को कर रहे हो एक क्षत्रिय का नैसर्गिक कर्तव्य अपनी मातृभूमि की करतव, अपने रक्षा करना उस कर रहे हो और जो सामने आता है वो तुम इसलिए थोड़ी मार रहे हो क्योंकि काका जी जान के मार दो कि वो हमारे बड़े भाई है कजिन है हमारे उसको जानबूझ कर मान ली तुम इसलिए मार रहे हो कि उनको आपने पर्याप्त अवसर दिया है समझने का सुधरने का अब उसके बाद में नहीं मानते तो तुम अपना कर्तव्य करने के लिए तो स्वतंत्र हो इस तरह से हम जब अपना कार्य करते हैं तो इन पाँच कर्मेंद्रियों के द्वारा हम जो कुछ पैदा अर्जित करते हैं बिना ज्ञान वो हमारा कार्ममल होता है जो हमको मुक्ति से रोकता है लेकिन अगर हम ज्ञानपूर्वक एक कर्म करें जैसे कि गीता जी ने बताया तो हम कर्मल के अधीन नहीं होते इस तरह से हमने अभी कला विद्या राग का नियति माया ये छुद्ध अध्वा पांच शुद्ध अधवा ग्यारह और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेंद्रियाँ पंचमात्राएँ महाभूति इसी इकतीस हो गए अब इसमें जो मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि ये मैं हूँ वो पुरुष है और मेरे अलावा जो संसार है वो मेरी प्रकृति है यानी जिसको मैं समझता हूँ मैं इस चमड़ी के भीतर का मैं वो परमेश्वर की ज्ञान शक्ति से आया हुआ मैं और ये तो परमेश्वर की क्रिया शक्ति से आया है इस ये में तुम भी आ गए ये मकान बिल्डिंग है जमीन ये दुनिया, ये दुनिया है संसार आसमान तारे सूर्य चंद्र सब कुछ आ गया तो मैं आया ज्ञान शक्ति से और ये आया क्रिया शक्ति से तो ये जो मैं वाला हिस्सा था इसको बोलते हैं पुरुष और बाकी प्रकृति तो पुरुष और प्रकृति दो तत्व हैं तो आगे का अपन चूंकि समय ज्यादा हो रहा है आगे अगर जिसका चलेगा अगर समय लगेगा तो अपन छोटा सा हिस्सा इसका 36 तत्व तो का फिर आगे बढ़ेंगे सबसे रोचक अगर कोई प्रतिभिज्ञा में है ये 36 क्योंकि अगर ये 36 तत्व समझ में आते हैं तो शिव दर्शन बहुत आसानी से समझेंगे और ये 36 तत्व तो प्रतिभिज्ञा समझ में आई थी शिव दक्षिण समय में समय नहीं आता अपन इस को एक बार और समझेंगे फिर अब अपनी अपनी शिव विज्ञान भैरव की यात्रा जारी रखें तब तक के लिए विराम